डॉन बहुत समय पहले डॉन तुम्हारे जन्म से भी पहले मैं जहाज बनाया करता था पाल से चलने वाली छोटी नावें नहीं जैसी अब मैं बनाता हूँ बड़े जहाज जो बर्फ और पत्थर और लकड़ी को तट के दोनों ओर ले जाते थे जहाजों के फर्श के लिए मैं देवदार की लकड़ी दलदल से लेकर आता था उन दिनों देवदार के पेड़ सीधे और बहुत ऊंचे होते थे और तीस फुट की ऊंचाई तक उनमें कोई डाल न होती थी एक दिन मैं दलदल में था जब मैंने निकट ही पानी में एक हंसी देखी हंस सदा खुली जगह में रहते हैं वह दलदल में कभी नहीं होने चाहिए उस पक्षी को किसी ने गोली मारी थी और उसका एक पंख टूटा हुआ था वह हिल भी न पा रही थी मैंने उसे उठाया और घर ले आया और उसकी देखभाल की वह स्वस्थ हो गई और कुछ सप्ताह बाद उड़कर चली गई समय बीता एक सुबह एक युवती मेरे यार्ड में आई और पूछने लगी कि क्या मुझे पाल बनाने वाले व्यक्ति की जरूरत थी उसने बड़े अनोखे वस्त्र पहन रखे थे तुम्हारे गालो जैसे गुलाबी पोशाक के ऊपर एक गहरे भूरे रंग का लबादा उसने वोट रखा था उसकी गर्दन लंबी और पतली थी दांत बिल्कुल छोटे सफेद और नाजुक थे उसके एक बाजू पर घाव का निशान था जब उसने अपना लबादा हटाया तब मैंने वह निशान देखा था मैं कैसे जान पाता कि वह निशान किस तरह बना था उस औरत ने कहा कि वह पाल सिल सकती थी और अगर करघा हो तो वह पाल के लिए कपड़ा भी बुन सकती थी सहयोग मुझे पाल सिलने वाले की आवश्यकता थी लेकिन मैंने कभी न सोचा था कि मुझे उस जैसी पाल सिलने वाली औरत मिलेगी जो कपड़ा उसने बुना हुआ इतना महीन और मजबूत था कि वैसा कपड़ा मैंने पहले कभी न देखा था और जो पाल उसने सिले वो बहुत ही अच्छे थे जिन नावों में वो लगाए गए वो सब उड़ती सी लगती थी डॉन वो तुम्हारी माँ थी हमने विवाह कर लिया था और जल्द ही उसने तुम्हें जन्म दिया था जब मुझे लगा कि तुम्हारा जन्म होने वाला था मैं दाई को लाने के लिए दौड़ा था लेकिन जब तक हम वापस आए तुम जन्म ले चुकी थी हम तीनों के लिए मैंने एक पाल नौका बनाई वही जो अब तुम्हारी है जब नाव पूरी बन गई तो तुम्हारी माँ ने पालों को का एक सेट दिया जो मुझे चौंकाने के लिए उसने मुझे बि, बताए बिना बनाया था मुझे नहीं पता कि उसने उन्हें कैसे बनाया था लेकिन ऐसे पाल जीवन में मैंने पहले कभी न देखे थे वह बहुत हल्के और महीन थे फिर भी इतने मजबूत थे कि लोग उन्हें लोहे के पंख कहते थे उन और अगली गर्मियों में हम अपनी नाव में उन छोटी और पतली खाड़ियों में घूमते रहे जहाँ आजकल तुम नाव के में अकेले जाती हो तब हम कितने प्रसन्न थे फिर एक दिन एक आदमी यार्ड में आया उसने मुझे एक नाव का रेखाचित्र दिखाया जो वह मुझसे बनवाना चाहता था वह दौड़ के लिए नाव बनवाना चाहता था एक नाव का इतना सुंदर आकार मैंने आज तक न देखा था उसे नाव के लिए एक पाल भी चाहिए था लेकिन उसे वैसे ही पाल चाहिए थे जैसे हमारे लोहे के पंख थे तुम्हारी माँ ने मना कर दिया उसने कहा कि वह कपड़ा उसने एक बार ही बनाया था अपनी नाव के लिए वह दोबारा वैसा कपड़ा नहीं बना सकती थी वह आदमी चला गया लेकिन वह बहुत क्रोधित था बच्चे मेरे मन पर अंकित उस नाव का चित्र मिटता ही नहीं था पाल बनाने के लिए मैंने तुम्हारी माँ से विनती की उसने मना कर दिया उसने कहा उसे अपना बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा क्या बेतुखी बात थी मैंने सोचा मैं उसके पीछे पड़ा रहा और आखिरकार वह मान गई उसने कहा कि इस काम में उसकी मृत्यु भी हो सकती थी लेकिन मैंने उसका विश्वास नहीं किया उस समय वह कितनी सुंदर थी उसकी आंखें गोल और काली थी और बाल घने काले काम शुरू करने से पहले उसने मुझसे कहा जब वो बुनाई कर रही होगी तब मैं उसके कमरे में भी कभी ना आऊं मैंने वचन दिया कि मैं नहीं आऊंगा नाव का काम अगस्त के पहले सप्ताह में पूरा करना था हम दोनों काम में जुट गए तुम्हारी माँ पाल बनाने बनाने लगी और मैं नाव का ढांचा तुम कभी मेरे पास और कभी माँ के पास चली जाती थी लकड़ी की छीलनों में घुसकर तुम मुझे औजार पकड़ाती थी मुझे नहीं पता था कि माँ के पास जाकर तुम क्या करती थी समय बीता नाव बड़ी होने लगी जितनी शीघ्रता से तुम्हारी माँ कपड़ा बुन सकती थी बुन रही थी लेकिन जून के महीने महीना बीतते बीतते ही जैसा उसने कहा था अंत तक काम पूरा करने के लिए तीन दिन बचे थे नाव का ढांचा और पाल तैयार हो गए थे सिर्फ तिकोना पाल बनना बाकी था लेकिन तुम्हारी माँ बहुत धीरे काम कर रही थी और लगता था कि वह समय पर काम पूरा न कर पाएगी मुझे गुस्सा आ गया मुझे इतना बड़ा काम आज तक न मिला था मैं सबसे उत्तम नाव बनाना चाहता था तुम्हारी माँ ने कहा कि पहली अगस्त की दोपहर तक पाल बन जाएगा इसलिए मैं चिंता न करूं लेकिन तब तक उसे लगातार काम करना पड़ेगा और मुझे अपना वचन याद रखना होगा और उसके कमरे में न आना होगा उस समय वो बहुत दुबली दिखाई दे रही थी उसकी पोशाक बैंगनी रंग की थी मुझे लगा उसने एक नई पोशाक खरीदी थी एक दिन बीत गया और फिर अगला दिन भी रात हो गई और वह काम करती रही मैंने तुम्हें बिस्तर में सुला दिया और स्वयं भी सो गया लेकिन करघे को धीरे धीरे चलने की आवाज़ मुझे लगातार सुनाई देती रही आधी रात के समय में उठ गया और सैर करने चल पड़ा मैं उस पर इतना दबाव क्यों बना रहा हूँ मैंने सोचा मैं उसके कमरे के पास गया और पुकार कर कहा कि वह काम बंद कर दे और बिस्तर पर आकर आराम करे लेकिन मुझे सिर्फ करगे की धीमी आवाज सुनाई दी मैं लौटकर बिस्तर में लेट गया अगली सुबह जब मैं नीच से उठा तो मुझे तब भी करगे की आवाज़ सुनाई थी हमने नाश्ता किया तुमने और मैंने नौ बजे वह आदमी आ गया उसने नाव का निरीक्षण किया और संतुष्ट हो गया लेकिन वह तिकोना देखना चाहता था वही अंतिम पाल था लगभग साढ़े ग्यारह बजे हमने तुम्हारी माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन उत्तर में हमें सिर्फ करगे की आवाज़ सुनाई दी करगा इतना धीरे चल रहा था कि मैं उसकी आवाज़ मुश्किल से ही सुन पाया हम बाहर आ गए आखिरकार मेरे लिए और प्रतीक्षा करना असंभव हो गया तुम दोनों को छोड़कर मैं उसके कमरे में अंदर गया तकरीबन बारह बज चुके थे मैं और प्रतीक्षा क्यों ना कर सका मैं धड़ाम से मैंने धड़ाम से दरवाजा खोल दिया मैंने वहाँ जो देखा डॉन वह दृश्य तब से मैंने हर रात देखा है मृत्यु की घड़ी तक मैं वह दृश्य देखूँगा घे पर तुम्हारी मां न थी वह औरत नहीं जिसे मैं जानता था वह एक विशाल हंसिनी थी जो अपने शरीर से बचे हुए अंतिम पंख उखाड़ रही थी और उसने पाल का कपड़ा उससे उनसे पाल का कपड़ा बना रही थी वह पूरी तरह पंखहीन थी वह दृश्य बहुत ही दयनीय था उसने मेरी ओर देखा और कांप गई अचानक मुझे घर के बाहर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई थी अचानक मुझे घर के बाहर के पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी हंसों का एक झूठ उड़कर कमरे में आ गया डॉन तभी तुम कमरे में आ गई तुम्हारी माँ ने अपने पंख फैलाए तुम्हारी ओर दौड़ी आई लेकिन मैंने उसे अपने बाहों में पकड़ लिया वो मुझ पर फुपकारने लगी और अपनी चोट से मुझ पर प्रहार करने लगी मुझे समझ न आ रहा था कि क्या हो रहा था मैं बस उसे खोना नहीं चाहता था और मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता था आखिरकार वह शांत हुई और मैंने उसे नीचे बिठा दिया एकाएक सारे हंस उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उसे उठाकर अपने साथ ले गए मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा डॉन के पिता चुप हो गए उन्होंने बाहर सितंबर माह के नीले आकाश को देखा जो संध्याकाल में भी शांत और सुंदर था कुछ समय बाद डॉन ने कहा मैं उन्हें वापस लेकर आऊँगी मैं उस नाव में बैठ कर जो आपने हम तीनों के लिए बनाई थी वसंत में जब हंस उत्तर की ओर दोबारा आते हैं तब हम लौट के आएंगे और इस तरह डॉन वहाँ से चली गई